विवेकानंद साहित्य क्या भारत तमसाचादित देश है पाँच अप्रैल अठारह के बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट की संपादकीय टिप्पणियों सहित डिट्रैट संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए हुए एक भाषण का विवरण स्वामी विवेकानंद इधर डिट्रैट में थे और वहाँ उन्होंने अत्यधिक प्रभाव डाला है सभी वर्ग के लोग उनका भाषण सुनने के लिए एकत्र होते थे और विशेषकर बौद्धिक पैसों के लोगों ने उनके तर्कों और विचारों की प्रवणता में बड़ी रुचि दिखाई थी केवल अपेरा हाउस ही उनके श्रोताओं के लिए पर्याप्त सिद्ध हुआ वे बहुत अच्छी तरह अंग्रेजी बोलते हैं और जितने वे भले हैं उतने ही सुंदर भी डिट्राइट के पत्रों ने उनके भाषणों के विवरणों को प्रचुर स्थान दिया है डिट्रायट इवनिंग न्यूज के एक संपादकीय लेख में कहा गया है बहुत से लोग यह स्वीकार करेंगे कि स्वामी विवेकानंद कल रात अपने अपेरा हाउस के भाषण में इस नगर में दिए हुए अपने पहले के अन्य भाषणों से अधिक सफल रहे कल रात के हिंदू वक्ता की बातों का श्रेय उनकी स्पष्टता में निहित था उन्होंने वास्तविक ईसाई धर्म और नकली ईसाई धर्म के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींच दी और अपने श्रोताओं से स्पष्ट कहा कि एक भाव से वे ईसाई हैं पर दूसरे भाव से ईसाई नहीं है उन्होंने हिंदू धर्म के बीच भी एक विभाजक रेखा खींची और यह व्यक्त किया कि वे अपने को केवल अच्छे भाव से ही एक हिंदू के रूप में वर्गीकृत करना चाहते हैं जब वे यह कहते हैं हम ईसा मसीह के दूध चाहते हैं ऐसे धर्म प्रचारक सैकड़ों और हजारों की संख्या में भारत आए ईसा के जीवन को हमारे निकट लाए और उसे समाज की आत्मा में प्रविष्ट होने दें उनके उपदेश का प्रचार भारत के कोने कोने में और गांव-गांव में हो तो स्वामी विवेकानंद गंभीर विचार रखता हो तो जो और कुछ वह कहेगा गौर विवरणों के विषय में होगा ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ों और भारत के प्रवाल तट तक के आध्यात्मिक निरीक्षण का ठेका जिन लोगों ने ले रखा हो उनको आचरण और जीवन के पाठ एक विधर्मी पुरोहित या पढ़ाए असीम गर्वभंग का एक दृश्य है किंतु इस संसार में गर्भ भंग ही अनेक सुधारों के लिए अनिवार्य है ईसाई धर्म के निर्माता की गर्मा में जीवन के विषय में जो कुछ उन्हें कहना था वह कहने के बाद स्वामी विवेकानंद को विदेशी राष्ट्रों में उस जीवन का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वालों के बीच अपने ढंग से भाषण देने का अधिकार है और उनकी यह बात कितनी अधिक ईसा जैसी ही तो लगती है अपनी थैलियों में सोना चांदी या पीतल कुछ भी न भरो न अपनी यात्रा के लिए कोई बैंक ड्राप्ट ही लो न दो कोट लो न जूते और न लाठियां क्योंकि श्रमिक तो अपना अंश पाने का अधिकारी है ही विवेकानंद के आगमन के पूर्व जो लोग भारतीय धार्मिक साहित्य से दनिक भी परिचित थे वे यहाँ भली भांति समझ सकते हैं कि प्राच्यजन हमारी आदान प्रदान की व्यापारिक भावना से या जिसे विवेकानंद वणिक भावना कहते हैं और जो हमारे हर काम में और हमारे धर्म में भी विद्यमान है पूर्णतः घृणा करते हैं